विनय पत्रिका विनयावली कबहु कहो यही रहों गो श्री रघुनाथ कृपाल संत ते सन्त स्वभाव लाभ संतोष सदा काहु शोक चुनक चहोंगो परहित निरत तरत निरंतर मन कंव बचन दे मन बहोगो पुरुष बचन यति दुस श्रवन सुनी दही पावक नहोंगो विगत मान समीतल मन पर गुण नह दोष कहोगो परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहोगो तुलसीदास प्रभु यही पथ क्या मैं कभी इस रहनी से रहूंगा क्या कृपाली श्री रघुनाथ जी की कृपा से कभी मैं संतों का सा स्वभाव ग्रहण करूंगा जो कुछ मिल जाएगा उसी में संतुष्ट रहूंगा किसी से मनुष्य या देवता से कुछ भी नहीं चाहूंगा निरंतर दूसरों की भलाई करने में ही लगा रहूंगा मन बचन और कर्म से यम नियमों का पालन करूंगा कानों से अति कठोर और असहिय वचन सुनकर भी उससे उत्पन्न हुई क्रोध की आग में जलूंगा अभिमान छोड़कर सब में समबुद्धि रहूंगा और मन को शांत रखूंगा दूसरों की स्तुति निंदा कुछ भी नहीं करूंगा सदा आपके चिंतन में लगे हुए मुझको दूसरों की स्तुति निंदा के लिए समय ही नहीं मिलेगा शरीर संबंधी चिंताएं छोड़कर सुख और दुख को समान भाव से सहूँगा हे नाथ क्या तुलसीदास इस उपयुक्त मार्ग पर रहकर कभी अविचल हरि भक्ति को प्राप्त करेगा अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान ये दस यम नियम हैं ना नयावतयान भरोसो यही कलिकाल सकल साधन तरुह श्रम फल निफरोसो तप तीरथ उपवास दान मख जह जो रुचय करोशो पाएही पैजानिब करम फल भरी भरी वेद परोसो आगम विधि जप जाग करत नर सरतन काज खरोसो सुख सपन हुन जोग योग सिद्ध साधन रोग वियोग योग धरोसो काम क्रोध मध लोभ मोह मिल ज्ञान विराग हरोसो बिगड़त मन सन्यास लेत जल नावतयाम घरोसो यह मत मुनि बहुपंथ पुराणन जहाँ तहाँ जगरोसो गुरु कहो राम भजन निको मुहि राज राजगरो तुलसी बिन्ु परतीत प्रीति फिर फिर पच मरोसो राम नाम बोहित भव सागर चाहे तरन तरोसो श्री राम नाम के सिवा मुझे दूसरे किसी साधन पर भरोसा नहीं होता इस कलयुग में सभी साधन रूपी वृक्षों में केवल परिश्रम रूपी फल ही फले से दिखाई देते हैं अर्थात उन साधनों में लगे रहने से केवल श्रम ही हाथ लगता है फल कुछ नहीं होता तप तीर्थ व्रत दान यज्ञ आदि जो किसे अच्छा लगे सो करे किंतु इन सब कर्मों का फल पाने पर ही जान पड़ेगा यद्यपि वेदों ने पत्तल भर भर कर फलों को परोसा है भाव वेदों में इन कर्मों की की बड़ी प्रशंसा है, परंतु इन्हें सफल ही नहीं होने देगा, तब फल कहां से मिलेगा? शास्त्र विधि से मनुष्य जप और यज्ञ करते हैं किंतु उनसे असली कार्य की सिद्धि नहीं होती योग सिद्धियों के साधन में सुख स्वप्न में भी नहीं है क्रिया जानने वालों के अभाव से इस साधन में भी रोग और वियोग प्रस्तुत है शरीर रोगी हो जाता है जिसके फलस्वरूप प्रियजनों से बिछो हो जाता है काम क्रोध मध लोभ और मोह ने मिलकर ज्ञान वैराग्य को तो हर्षा लिया है और संन्यास लेने पर तो यह मन ऐसा बिगड़ जाता है जैसे पानी के डालने से कच्चा घड़ा गल जाता है मुनियों के अनेक मत हैं छह दर्शन है और पुराणों में नाना प्रकार के पंथ देखकर जहां तहां झगड़ा सा ही जान पड़ता है गुरु ने मेरे लिए राम भजन को ही उत्तम बतलाया है और मुझे भी सीधे राज मार्ग के समान वही अच्छा लगता है एक तुलसी विश्वास और प्रेम के बिना जिसे बार बार पच पच कर मरना हो वह भले ही मरे किंतु संसार सागर से तरने के लिए तो राम नाम ही जहाज है जिसे पार होना हो वह इस पर चढ़कर पार हो जाए जाके प्रियन राम कोटि बैरी सम जद्यपि परम सने तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तो कंत व्रज बन तनि भयमुद मंगल कारी नाते नेह राम के मनियत तुद से जहाँ लो अंजन आंख आँख फूटे बहुतक बहुतको कहा तुलसी सो सब भाति परमहित प्राण ते प्यारो प्यारोसो हो राम पदो तो हमारो तो मतो हमारो जिसे श्री राम जानकी जी प्यारे नहीं उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए चाहे वह अपना अत्यंत ही प्यारा क्यों न हो उदाहरण के लिए देखिए प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्य कश्यप को विभीषण ने अपने भाई रावण को भरत जी ने अपनी माता कैकई को राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को और ब्रजगोपियों ने अपने अपने पतियों को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर त्याग दिया परंतु ये सभी आनंद और कल्याण करने वाले हुए जितने सुहृद और अच्छी तरह पूजने योग्य लोग हैं वे सब श्री रघुनाथ जी के ही संबंध और प्रेम से माने जाते हैं बस अब अधिक क्या कहूँ जिस अंजन के लगाने से आंखें ही फूट जाए वह अंजन ही किस काम का हे तुलसीदास जिसके कारण जिसके संग या उपदेश से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो वही सब प्रकार से अपना परम हितकारी पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्यारा है हमारा तो यही मत है जो पैर राम सो सोनर तो खर कूकर शूकर समृथा जियत जग माहि काम क्रोध मद लोभ निंद भय भूख प्यास सब ही के मनुज देह सुर साधु सराहत शोषणे हिय पी के सुर सुजान सुपुत सुपूत सुल्क्षन गणियत गुण गनुआई बिनु हरि भजन इदारुण के फल तजत नहीं करुआई सलोने तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस थाल साग अलो जिसके श्री रामचंद्र जी से प्रीत नहीं है वही संसार में गधे कुत्ते और सुअर के समान वृथा ही जी रहा है काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख और प्यास तो सभी में है पर जिस बात के लिए देवता और संत जन इस मनुष्य शरीर की प्रशंसा करते हैं वह तो श्री सीतानाथ रघुनाथ जी का प्रेम ही है भगवत प्रेम से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है कोई सूर्य शुचतुर माता पिता की आज्ञा में रहने वाला सुपूत सुंदर लवण वाला तथा बड़े बड़े गुणों से युक्त भले ही श्रेष्ठ गिना जाता हो परंतु यदि वह हरिभजन नहीं करता है तो वह इंद्रायण के फल के समान है जो सब प्रकार से देखने में सुंदर होने पर भी अपना कड़वापन नहीं छोड़ता कीर्ति ऊँचा कुल अच्छी करनी बड़ी विभूति शील और लावण्य स्वरूप होने पर यदि वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम से रहित है तो ये सब गुण ऐसे ही हैं जैसे बिना नमक की साग भाजी